श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग नवम अध्याय श्री कृष्ण देव का भक्त संघ और नरेंद्र नाथ श्री रामकृष्ण देव के विशेष भक्तों का आगमन अठारह सौ ईस्वी के अंदर उन भक्तों के साथ मिलन में श्री राम कृष्ण देव का आचरण जैसा पहले उल्लेख किया है श्री राम कृष्ण देव अपनी योग दृष्टि की सहायता से जिन भक्तों के दक्षिणेश्वर में आने की बात बहुत पहले से ही जान गए थे उनमें से सभी सन अठारह सौ ईस्वी के समाप्त होने के पूर्व ही उनके पास आ गए थे क्योंकि सन अठारह सौ ईस्वी के प्रारंभ में पूर्ण उनके पास आया था और उस पर कृपा करने के बाद उन्होंने कहा था यहाँ आने वाले जिन भक्तों को मैंने देखा था पूर्ण के आगमन से उस श्रेणी के भक्तों का आना संपूर्ण हो गया इसके आगे उस श्रेणी का और कोई यहाँ नहीं आएगा इस श्रेणी के भक्तों में अनेक लोग सन 1883 सौ ईस्वी के मध्य से अठारह के मध्य तक श्री रामकृष्ण देव के समीप आ गए थे उस समय नरेंद्र नाथ सांसारिक अभावों के साथ संग्राम करने में व्यस्त थे और राखाल कुछ समय के लिए वृंदावन दर्शन करने के लिए चले गए थे उन भक्तों में किसी के आने के बाद वे सम्मुख उपस्थित लोगों से इस प्रकार कहते थे आज उत्तर दक्षिण आदि किसी दिशा की को दिखाकर इस दिशा में यहाँ का एक आदमी आ रहा है और कभी किसी के आते ही तुम यहाँ के आदमी हो कहकर पूर्व परिचित की तरह उसे स्नेह के साथ ग्रहण करते थे कोई कोई ऐसा भाग्यवान होता था कि उसके साथ प्रथम बार भेंट के बाद उसे पुनः देखने खिलाने और उससे एकांत में धर्म चर्चा करने के लिए वे अधीर हो उठते थे किसी व्यक्ति के स्वभाव और संस्कार आदि के प्रति ध्यान देकर पूर्वागत सम संस्कार संपन्न किसी दूसरे भक्त के साथ वे उसका परिचय करा देते थे जिससे कि वह उसके साथ धर्मालोचना में अपना समय बिता सके फिर किसी के घर पर स्वयं जाकर सच द्वारा वे भक्त के अभिभावकों में संतोष उत्पन्न कर देते थे जिससे वे उसे बीच बीच में उनके पास आने से मना कर सके और इस प्रकार कठिनाई का मार्ग साफ कर देते थे अधिकारी भेद से भक्तों को दिव्य भावा विष्ट ठाकुर का स्पर्श मंत्रदान इत्यादि और उसका फल इन भक्तों के आते ही अथवा कुछ समय बाद वे हर एक को एकांत में बुलाकर ध्यान करने के लिए बिठा देते थे और उनके ललाट वक्षस्थल जिह्वा आदि शरीर के विभिन्न स्थानों का दिव्य भाव में अवस्थित हो स्पर्श करते थे उस शक्तिपूर्ण स्पर्श से उन भक्तों का मन बाहरी विषयों से आंशिक अथवा पूर्णतया उपसंग्रित होकर अंतर्मुखी हो जाता था और उनके संचित धर्म संस्कार अंतर में सहसा सजीव होकर सत्य स्वरूप ईश्वर के दर्शन लाभ के लिए उन्हें विशेष रूप से नियुक्त कर देते थे फलस्वरूप उसके प्रभाव से किसी में दिव्य ज्योति या देव देवियों की ज्योतिर्मय मूर्तियों का दर्शन किसी में गंभीर ध्यान और अभूतपूर्व आनंद किसी में हृदय ग्रंथियों के एकाएक खुल जाने से ईश्वर लाभ के लिए प्रबल व्याकुलता किसी में भावावेश और सविकल्प समाधि या किसी विरले साधक में निर्विकल्प समाधि का पूर्वाभाष अ उपस्थित होता था उनके पास आकर इस प्रकार ज्योतिर्मय मूर्ति आदि का दर्शन करने कितने व्यक्तियों को हुआ था सीमा नहीं है तारक श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग व सन्यासी शिष्य स्वामी शिवानंद के मन में वैसी विषम व्याकुलता और क्रंदन का उदय होकर अंतर की ग्रंथियां एक दिन एकाएक खुल गई थीं और छोटा नरेंद्र उसके प्रभाव से स्वल्प में ही निराकार के ध्यान में समाधिस्थ हो गया था यह बात ठाकुर के श्रीमुख से हमने स्वयं सुनी थी किंतु उस प्रकार के स्पर्श से एकदम निर्विकल्प अवस्था का आभास प्राप्त होना केवल नरेंद्र के जीवन में ही दिखाई पड़ा था भक्तों में किसी किसी को इस प्रकार के स्पर्श के अतिरिक्त ने कभी कभी मंत्र दीक्षा भी दिया करते थे इस दीक्षा के समय वे साधारण गुरुओं की तरह शिष्यों की जन्म का विचार या पूजा आदि नहीं करते थे किंतु योग दृष्टि की सहायता से उनके पूर्व जन्मों के संस्कारों को देखकर तेरा यह मंत्र है कहकर मंत्र बदला दिया करते थे निरंजन तेजचंद्र दैकुंठ आदि कुछ भक्तों पर उन्होंने इसी तरह कृपा की थी यह बात हमने उन लोगों से सुनी है शाक्त या वैष्णव कुल में जन्म हुआ जानकर भी वे किसी किसी को उस मंत्र की दीक्षा नहीं देते थे परंतु भीतरी संस्कार देखकर शक्ति उपासक किसी किसी व्यक्ति को वैष्णव मंत्र से और वैष्णव को भी शक्ति मंत्र से दीक्षित दीक्षा देते थे अतः प्रतीत होता है कि जो व्यक्ति जिस प्रकार का अधिकारी था उसके लिए वे उसी के अनुसार उपयुक्त व्यवस्था करते थे